आप अगला कदम बढ़ाने तो mm. नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशय करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर के बारे में वैसे स्पेशल करियर है अर्थात एक ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर बनने का करियर जी हां साथियों एस्ट्रोलॉजर कैसे बना जाए और क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत होती है और कितने कमाएंगे आप और कैसे आपको ये एक सम्मानित करियर बनाने का जो रहस्य है वो आज हम लोग बताने वाले हैं साथियों ज्योतिषी एक सम्मानित गुण और संभावनाओं से भरा करियर है और इसमें भारत की बात करें तो ये भारत में ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं है बल्कि एक गहन शास्त्र है जीवन दर्शन और मानव मनोविज्ञान का अद्भुत संगम है वैदिक काल से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक ज्योतिष ने समाज को दिशा देने का कार्य किया है आज जब लोग करियर विवाह स्वास्थ्य व्यवसाय और मानसिक शांति को लेकर उलझन में होते हैं तब एक अनुभवी ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में उनके लिए मार्गदर्शक बनकर सामने आता है यही कारण है कि ज्योतिष एक आध्यात्मिक संतोष के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त करियर विकल्प बन सकता है और बन चुका है क्योंकि आज देखेंगे आप ऑस्ट्रोलॉजर्स की यूनिवर्सिटी भी बन रही है कुछ स्कूल्स में जहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कुछ डिस्कोर्सेस होते हैं ये सारी चीज़ें जो है अब चल रही हैं और हो सकता है कि भविष्य में एक बड़ा विकल्प एजुकेशन का बन के भी आ सकता है एक यूनिवर्सिटी बनने का कगार पर इस को बताया जा रहा है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे ज्योतिष कौन हो सकता है या कौन होता है साथ ज्योतिष वो व्यक्ति होता है जो ग्रह नक्षत्रों की चाल जन्म कुंडली दशा मुक्ति गोचर और ज्योतिषीय गणाओं के माध्यम से व्यक्ति की जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करता है एक अच्छा ज्योतिषी केवल भविष्यवक्ता नहीं बल्कि काउंसिलर मार्गदर्शक और विश्वास सलाहकार भी होता है साथियों आइए आज ज्योतिषी के बारे में जानेंगे कुछ ही पल में आप हैं 1107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो ज्योतिष के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए साथियों कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी और कुछ चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी हैं तो वो है मुख्य जो प्रकार इसमें है वो जानना बहुत ज़रूरी ज्योतिष में कई अलग अलग, अलग चीज़ों को जोड़ा गया है एक पहली बात आती है वैदिक जी हाँ वैदिक ज्योतिष भारतीय जिसमें गणित को जोड़ा गया है जिसमें तारीख आएगा टाइम आएगा बहुत सारी दूसरा है फलित ज्योतिष जिसके बारे में हम लोग आ, कुछ ऐसी चीज़ें जो पूर्व में घटित या आने वाले समय में वो चीज़ें होने वाली होती है और इसके बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है तीसरा है नाड़ी ज्योतिष यानी कई बार हम लोग हाथ दिखाते नाड़ी देखकर भी ज्योतिष की बातें या ज्योतिष विद्या के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताता है चौथी बात आती है ज्योतिष में अंक शास्त्र भी बहुत बढ़िया है जिसमें न्यूमरोलॉजी कहा जाता है आज के समय में बहुत ही फेमस है और पांचवी बात आती है हस्तरेखा शास्त्र पामिस्ट्री छठवा है शास्त्र सॉरी वास्तु शास्त्र और सातवां है टेरो कार्ड रीडिंग आठवां है केपी सिस्टम केपी पी एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है तो आज के समय में मल्टी स्किल्ड ज्योतिष की मांग अधिक है साथियों देखा जाए तो ज्योतिष बनने के लिए विशेष योग्यता की जरूरत होती है जैसे ही आप बारहवीं पास हो जाते हैं और संस्कृत या फिर गणित की समझ लाभकारी है इसमें एकाग्रता धैर्य और गहन अध्ययन की आदत हो लोगों की समस्याओं को समझने की संवेदनशीलता आपके पास हो कई विश्वविद्यालय और संस्थान अब ज्योतिष में डिप्लोमा और डिग्री कोर्स भी प्रदान कर रहे हैं जहाँ पर हमें जो है इन चीज़ों को ठीक से समझना है और अच्छे कोर्सेस को ज़रूर करना चाहिए और कई बार ऑनलाइन भी कोर्सेस इसके आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और कुछ लोग जो हैं इसके स्कूल के साथ जुड़ा हुआ या फिर आ, जो अल्टरनेटिव डिग्री कोर्सेस बनाते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको सीखने को मिलता है और सबसे अच्छी बात है कि डिप्लोमा ज़रूर करिए लेकिन एक ज्योतिष के साथ मिलकर आपको जो है इस पर काम करना चाहिए उन उनको असिस्ट करना चाहिए तो वो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वहाँ पर समस्याओं को समझ सकते हैं क्या समाधान मिला और कैसे फॉलोअप हुआ वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है प्रैक्टिकल तो वो भी एक अच्छी बात है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुनाए हैं सुनते रहो सुन रहे हैं वन, 20. 20. रहो, रहो। शिव का ध्यान धरे आशा करें उजाला सत धर्म का ज्ञान रहे ईश्वरीय ज्ञान रि आशा का करे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 नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर कैसे बने ज्योतिषी का जी हां, इस करियर की शुरुआत भी कैसे करें ये भी एक सवाल हो सकता है आपके मन में साथियों किसी अनुभवी गुरु या संस्थान से ट्रेनिंग जरूर ले परीक्षण लेना बहुत जरूरी है दूसरा है अपनी खुद की जन्म कुंडली और परिवार की कुंडलियों से अभ्यास शुरू कर सकते हैं तीसरा है मुफ्त या न्यूनतम शुल्क पर शुरुआत कर सकते हैं आप काउंसलिंग कर सकते हैं परामर्श दे सकते हैं चौथा है सोशल मीडिया YouTube ब्लॉग या रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से पहचान बनाएं। पांचवा है समय के साथ अपनी विशेषज्ञता तय करें विवाह करियर व्यवसाय वस्तु आदि आय और संभावनाओं की बात करें तो शुरुआत में आय सीमित हो सकती है लेकिन अनुभव और विशेष विश्वास के साथ ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा संभावनाओं को बढ़ा देता है अब देखिए किसी भी करियर को शुरू करते हैं तो शुरुआत में आप एज ए फ्रेशर के रूप में यहाँ पर भी ज्योतिष शास्त्र के रूप में 10,000 से पच्चीस प्रति महीना आपको मिल सकता है जब आप एक या दो साल का अनुभवी ज्योतिषज्ञ बन जाते हैं तो एक लाख या उससे भी ज़्यादा एक महीने में कमा सकते हैं और तीसरा है जब आप सेलिब्रिटीज़ को या फिर ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आप यहाँ से कमा सकते हैं जैसे हर महीने पाँच लाख तक आप इनकम कमा सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेसन विदेशी क्लाइंट्स और ऐप्स के कारण आई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आज इसका बूम भी है आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऑनलाइन कंसल्टेंसी शुरू कर चुके हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके पास अनुभव होना बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी भी आपके पास हो नहीं हो तो किसी को असिस्ट कर सकते हैं एक बंदे को रख सकते हैं क्योंकि आप जब पाँच लाख कमा रहे तो किसी भी बंदे को पचास साठ का पेमेंट भी आप दे सकते हैं तो उससे आपकी जो एंगेजमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका क्लाइंट बढ़ने लगेंगे धीरे धीरे है ना साथ तो आशा करूंगा कि आप सभी को इस पर थोड़ा सा मंथन करने की ज़रूरत है और कैसे शुरू कर सकते हैं ये अनुभव से ही आपको प्राप्त होता है आइए इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी से जोड़ना चाहूँगा बनारस के पंडित शिवनाथ जी का बनारस के पंडित शिवनाथ जी बहुत छोटे से गली में पढ़े लिखे यानी झुग्गी झोंपड़ियों में इनका जीवन भी था आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि बात मत पूछो। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक वृद्ध ज्योतिष आचार्य से मिलना हुआ उनका और वहां उन्होंने उनसे वैदिक ज्योतिष सीखना शुरू किया अब क्योंकि वो बुजुर्ग थे वृद्ध थे तो इनको उन्होंने बहुत प्यार से वो सारी विद्या सिखा दी शुरुआत में लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे लेकिन उन्होंने सटीक गन्ना और ईमानदार सलाह को अपना मंत्र बनाया था और ये चीज उनके जीवन में हमेशा के लिए रहा तो धीरे धीरे उनकी गन्ना सही साबित होने लगी और इनकी ईमानदारी से लोगों ने इनके प्रविश्वास जताया और फिर ये धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया यानी शिवनाथ जी का नाम होने लगा और एक दिन एक इन्हें अपने डूबते व्यवसाय को लेकर उनसे परामर्श लिया कंसल्ट किया शिवनाथ जी ने ग्रहों के आधार पर सही समय दिशा और निर्णय सुझाए। कुछ ही महलों में व्यापारी का व्यवसाय संबल गया और आज पंडित शिवनाथ जी न केवल बनारस बल्कि देश विदेश में ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं और उन्होंने सिद्ध किया कि साधना और सेवा भाव से ज्योतिष में शिखर पाया जा सकता है साथियों आइए आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ आप सुनाए है की धरती पर छाया माया का साया है मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है भारत की धरती पर तुम छोड़ो पांच विकारों को अब पुठ के ज्ञान का स्नान करो तुम छोड़ो पांच विकारों को अब पुठ के ज्ञान का स्नान करो संगम की पावन बेला में भारत उत्थान करो जागो मेरे भारतवासी, वासी जागो को शिव ने आलकारा है तज देह भान करो ज्ञान दान अब यही हमारा नारा है बस याद करो प्रतिफल उसको जो परम धाम उसे आया है अब नया सबाने को भारत में शिव आया है मेरे भारत की देव पुजारी तुम्हें अब खुद को देव बनाना है जागो है देव पुजारी तुम्हें अब खुद को देव बनाना है पावन बन कर योग लगाकर मुझ देव पद पाना है दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है नमस्कार तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार कार्यक्रम के हम लोग धीरे धीरे आखिरी मोड़ पे आ गए हैं साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस करियर में काफी चुनौतियां भी है जैसे अन्य करियर में भी चुनौतियां होती हैं इसमें भी हैं लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं धैर्य और निरंतर अध्ययन आवश्यक होता है झूठे ज्योतिषियों के कारण विश्वास की कमी होती है नैतिकता बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सफल ज्योतिष बनने का मंत्र अगर देखा जाए तो वो है कभी डर या लालच से भविष्यवाणी ना करें उपाय सरल और व्यवहारिक रखें आध्यात्मिक जीवन अपनाए निरंतर अध्ययन और आत्म मंथन करे ज्योतिष को सेवा समझे व्यापार नहीं साथियों ज्योतिष बनना केवल एक पेशा नहीं है बल्कि जीवन को दिशा देने का मिशन है ये करियर उन लोगों के लिए आदर्श है जो ज्ञान सेवा और आत्मिक संतोष के साथ आर्थिक स्थिरता चाहते हैं यदि आप धैर्य सच्चाई और समर्पण के साथ इस क्षेत्र में कदम रखते हैं तो ज्योतिष आपको न केवल पहचान बल्कि आत्मिक आनंद भी प्रदान करता है तो साथियों एक और जाते जाते मैं प्रेरणादायी कहानी आपको बताना चाहूँगा बहुत शॉर्ट में वो है टैरो से पहचान कई बार देखेंगे कि टैरो कार्ड रीडर भी आजकल बहुत अच्छा कमा रहे हैं और ये भी ज्योतिष शास्त्र की एक विभाग है और जयपुर में सीमा शर्मा जी जो है वो टो से अपनी पहचान बनाई है सीमा शर्मा एक सामान्य गृहस्थी थी ग्रहणी थी घर के कामकाज करती थी परिवार संभालती थी, थी जीवन में आत्मविश्वास की कमी थी अब हुआ ऐसे कि उनके पास एक कार्यशाला टैरो कार्ड की कार्यशाला का एक इन्विटेशन उनके पास घर में न्यूज़पेपर में आ गया तो उन्होंने उस कार्यशाला का एड्रेस देखा और सोचा क्यों ना इस चीज़ को किया जाए आत्मविश्वास की कमी जो थी वो भी दूर हो सकती है और देखी तो से इस बात से वो एक दिन उस कार्यशाला में पहुंची और उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग वहाँ से सीखा और धीरे धीरे उन्होंने मनोविज्ञान और ज्योतिष को जोड़ दिया उसके साथ में जो इनकी पढ़ाई हुई थी मनोविज्ञान में लेकिन उसका कभी उपयोग नहीं किया था लेकिन टैरो कार्ड को इन्होंने जब वर्कशॉप सीखा तो उनको पता चला कि इसको इसके साथ जोड़कर बहुत ही अच्छा ज्योतिष का काम हो सकता है और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव सेशन शुरू किए उनकी सरल भाषा और सकारात्मक दृष्टिकोण ने हज़ारों लोगों को आकर्षित किया आज सीमा शर्मा एक सफल टैरो एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके सोशल मीडिया पर काफ़ी फॉलोअर्स हैं और विदेश तक इनकी जो है बुक्स और इनको याद किया जाता है इनके क्लाइंट्स हैं उनकी कहानी ये बताती है साथियों कि साथियों कई बार चुनौतियों को अगर आप सामना कर लेते हैं तो आप सफल होते ही है आपको कोई नहीं रोक सकता तो चलिए इन्हीं शुभ के साथ आप अपने करियर में सफल हो ऐसे शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं एक नए करियर विकल्प को लेकर अगले हफ्ते तब तक आ बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति